तुरंत स्वीकार कर लिए जाते हैं और बहुधा लेख की रसीद के साथ लेख की प्रशंसा कुछ इन शब्दों में की जाती है आपका लेख पढ़कर दिल थाम कर रह गया अतीत जीवन आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया अथवा आपके भाव साहित्य सागर के उज्ज्वल रत्न हैं, जिनकी चमक कभी कम न होगी और कविताएं तो हृदय की हिलोर है विश्ववीणा की अमरतान अनंत की मधुर वेदना निशा का नीरवगान होती थी प्रशंसा के साथ दर्शन की उत्कट अभिलाषा भी प्रकट की जाती थी यदि आप कभी इधर से गुजरें तो मुझे न भूलिएगा जिसने ऐसी कविता की सृष्टि की है उसके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला तो अपने को धन्य मानूंगा लेखिकाएं अनुरागमय प्रोत्साहन से भरे हुए पत्र पाकर फूली न समाती जो लेख अभागे भिक्षुक की भांति कितने ही पत्र पत्रिकाओं के द्वार से निराश लौट थे उनका यहाँ इतना आदर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 लेकिन इस विषय में हम निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते हम तो इतना ही जानते हैं कि जो देवियां एक बार यहाँ आ जाती वो शर्मा जी की अन्य भक्त हो जाती बेचारा साहित्य की कुटिया का तपस्वी है अपने विधुर जीवन की निराशाओं को अपने में संचित रखकर मूक वेदना में प्रेम माधुर्य का रसपान कर रहा है संपादक जी के जीवन में जो कमी आ गई थी उसकी कुछ पूर्ति करना महिलाओं ने अपना धर्म सम्मान लिया उनके भरे हुए भंडार में से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 मैं तुम्हारी गले में हाथ डाल दूंगी मैं तुम्हारी कमर में करपाश कस दूंगी मैं तुम्हारा पांव पकड़कर रोक लूंगी तब उस पर सिर रख दूंगी क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे छोड़ सकोगे मैं तुम्हारे अधरों पर अपने कपोल चिपका दूंगी उस प्याले में जो मादक सुधा है उसे पीकर तुम मस्त हो जाओगे और मेरे पैरों पर सिर रख दोगे क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे कामाक्षी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 अभी साढ़े आठ है साढ़े नौ बजे तक यहां आ जाएगी इसी परेशानी में कोई काम नहीं हो रहा है बार बार घड़ी की ओर ताकते हैं फिर आयने में अपनी सूरत देखकर कमरे में टहलने लगते हैं मूछों में दो चार बाल पके हुए नजर आ रहे हैं उन्हें उखाड़ फेंकने का इस समय कोई साधन नहीं है कोई हरज नहीं इससे रंग कुछ और ज्यादा जमेगा प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है तब वो ऐसा मेहमान हो जाता है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 लाने की अनुमति देकर एक बार फिर आईने में अपनी सूरत देखी और एक मोटी सी पुस्तक पढ़ने लगे मानो स्वाध्याय में तन्वय हो गए हों एक क्षण में देवी जी ने कमरे में कदम रखा शर्मा जी को उनके आने की खबर ना हुई देवी जी डरते डरती समीप आ गई तब शर्मा जी ने चौक कर सिर उठाया मानो समाधि से जाग पड़े हो और खड़े होकर देवी जी का स्वागत किया मगर ये वो मूर्ति न थी जिसकी उन्होंने कल्पना कर रखी थी एक काली मोटी अधिर चंचल औरत थी जो शर्मा जी को इस तरह घूर रही थी मानो उन्हें पी जाएगी शर्मा जी का सारा उत्साह सारा अनुराग ठंडा पड़ गया वो सारी मन की मिठाइयां जो वो महीनों से खा रहे थे पेट में शूल की भांति चुभने लगी कुछ कहते सुनते न बना केवल इतना बोले संपादकों का जीवन बिल्कुल पशुओं का जीवन है सिर उठाने का समय नहीं मिलता उस पर कार्याधिक से इधर स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है रात ही से सिरदर्द से बेचैन हूं आपकी क्या खातिर करूं कामाक्षी देवी के हाथ में एक बड़ा सा पुलिंदा था उसे मेज पर पटक कर रूमाल से मुंह पहुंचकर मृदुस्वर में बोली ये तो आपने बड़ी बुरी खबर सुनाई मैं तो एक सहेली से मिलने जा रही थी सोचा रास्ते में आपके दर्शन करती चलू लेकिन जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मुझे यहां कुछ दिन रहकर आपका स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा मैं आपके संपादन कार्य में भी आपकी मदद करूंगी आपका स्वास्थ्य स्त्री जाति के लिए बड़े महत्व की वस्तु है आपको इस दशा में छोड़कर मैं अब जा नहीं सकती शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा जैसे उनका रक्त प्रवाह रुक गया है नाड़ी छूटी जा रही है उस चुड़ैल के साथ रहकर तो जीवन ही नरक हो जाएगा चली है कविता करने और कविता भी कैसी अश्लीलता में डूबी हुई अश्लीलता तो है ही बिल्कुल सड़ी हुई गंदी एक सुंदरी युवती की कलम से वो कविता काम थी इस डायन की कलम से तो वो परनाले का कीचड़ है मैं कहता हूं इसे ऐसी कविता लिखने का अधिकार ही क्या है ये क्यों ऐसी कविता लिखती है क्यों नहीं किसी कोने में बैठकर राम भजन करती है आप पूछती हैं मुझे छोड़कर भाग सकोगे मैं कहता हूं आपके पास कोई आएगा ही क्यों दूर से ही देखकर न लंबा हो जाएगा कविता क्या है जिसका न सिर न पैर मात्राओं तक का इसे ज्ञान नहीं और कविता करती है कविता अगर इस काया में निवास कर सकती है तो फिर गधा भी गा सकता है ऊंट भी नाच सकता है इस राण को इतना भी नहीं मालूम कि कविता करने के लिए रूप और यौवन चाहिए नजाकत चाहिए नफासत चाहिए सी तो आपकी सूरत है रात को कोई देख ले तो डर जाए और आप उत्तेजक कविता लिखती हैं। कोई कितना ही शुद्धातुर हो तो क्या गोबर खा लेगा और चुड़ैल इतना बड़ा पोथा लेती आई है इसमें भी वही प्रणाली का गंदा कीचड़ होगा उस मोटी पुस्तक की ओर देखते हुए बोले नहीं नहीं मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता वो ऐसी कोई बात नहीं है दो चार दिन के विश्राम से ठीक हो जाएगा आपकी सहेली आपकी प्रतीक्षा करती होगी आप तो महाशय जी संकोच कर रहे हैं मैं दस पांच दिन के बाद भी चली जाऊंगी तो कोई हानि ना होगी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी आपके मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करना खुशामद होगी पर जो सज्जनता मैंने आप में देखी वो कहीं नहीं पाई आप पहले महान भाव हैं जिन्होंने मेरी रचना का आदर किया नहीं तो मैं निराश ही हो चुकी थी आपके प्रोत्साहन का यह शुभ फल है कि मैंने इतनी कविताएं रच डाली आप इनमें से जो चाहें रख लें मैंने एक ड्रामा भी लिखना शुरू कर दिया है उसे भी शीघ्र ही आपकी सेवा में भेजूंगी कहीं तो दो चार कविताएं सुनाऊं ऐसा अवसर मुझे फिर कब मिलेगा यह तो नहीं जानती कि कविताएं है कैसी हैं पर आप सुनकर प्रसन्न होंगे बिल्कुल उसी रंग की है उसने अनुमति की प्रतीक्षा न की तुरंत पोथा खोलकर एक कविता सुनाने लगी शर्मा जी को ऐसा मालूम होने लगा जैसे कोई भिगो भिगो कर जूते मार रहा है कई बार उन्हें मतली आ गई जैसे एक हज़ार गधे कानों के पास खड़े अपना स्वर अलाप रहे हो कामाक्षी के स्वर में कोई अलका माधुर्य था पर शर्मा जी को इस समय वो भी अप्रिय लग रहा था सिर में सचमुच दर्द होने लगा वो गधि टलेगी भी या यौ ही बैठी सिर खाती रहेगी इसे मेरे चेहरे से भी मेरे मनोभावों का ज्ञान नहीं हो रहा है उस पर आप कविता करने वाली हैं इस मुंह से तो महादेवी या सुभद्रा कुमारी की कविताएं भी घृणा ही उत्पन्न करेंगी आखिर ना रहा गया बोले आपकी रचनाओं का क्या कहना आप ये संग्रह यहीं छोड़ जाएं मैं अवकाश में पढ़ूंगा इस समय तो बहुत सा काम है कामाक्षी ने दयाद्र होकर कहा हाफ इतना दुर्बल स्वास्थ्य होने पर भी इतने व्यस्त रहते हैं मुझे आप पर दया आती है हाँ आपकी कृपा है आपको कल अवकाश रहेगा जरा मैं अपना ड्रामा सुनाना चाहती हूं खेद है कल मुझे जरा प्रयाग जाना है तो मैं भी आपके साथ चलू गाड़ी में सुनाती चलूंगी कुछ निश्चय नहीं किस गाड़ी से जाऊं आप लौटेंगे कब तक यह भी निश्चय नहीं और टेलीफोन पर जाकर बोले हलो नंबर सतहत्तर कामाक्षी ने आधे घंटे तक उनका इंतजार किया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 मैनेजर ने स्तंभित होकर कहा फॉर्म तो मशीन पर है कोई हरज नहीं फॉर्म उतार लीजिए बड़ी देर होगी होने दीजिए कविता नहीं जाएगी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी रसिक संपादक मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में